बजरंग बले हो जाओ शांत सुरघन सब विनय कर रहे हैं प्राकृतिक खेल मिट जाएगा इस कारण देव डर रहे हैं लंका फेंको छार करो कंचन के कोठो को तोड़ तोड़ो तुम पर वीर हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो तुम छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल देख दसानन और फिर गरजे आँख निकाल इतने में लंका को देखा तो वह अत्यंत चमकती थी ज्वाला जो बढ़ती जाती थी जो कंचन ज्योति दमकती थी आंखों में खटका स्वर्ण तेज सोचा परिणाम लपटका है जा पहुंचे सभी सुरंगों भी देखा कोई मुर्दा लटका है नीचे सिर ऊपर पग उसके साकल में जकड़ी बाहें थी फिर देखा मुर्दा जिंदा है धीमी धीमी कुछ आ मुक्त उसे बजरंगे नहीं जो और हो शांत कहां, तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृत्तांत कहा धन्य आपको आपने जीवन किया प्रधान नाम सुनय सरदास का सुनिए दयादान मैं अपना फल बतलाने को दस मुख के सम्मुख आया था आ गए साढ़े सात तुझ पर यह मैंने उसे बताया था सुनते ही वह तो भबक उठा आंखों को मुझ पर लाल किया पहले तो भोग साढ़े साती यह कह बंदी तत्काल किया अब तुमने जो उपकार किया उसका है प्रत्युपकार नहीं कुछ सेवा लो आभारी से तो अधिक रहेगा भार नहीं यह सुनकर बोले महावीर यदि सचमुच तुम्हें स्नेश्चर हो तो आओ थोड़ा काम करो जिसका प्रभाव लंका पर हो इस चमक दमक की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम सचमुच है दशा तुम्हारी तो कंचन को लोह बनाओ तुम दृष्टि सन शर के पड़े छाया तिमिर अपार लंका काली पड़ गये गरजे पवन कुमार यो उलट पुलट कर दहन किया मध कर दिया रावण का संपूर्ण नगर को फूक डाला घर छोड़ा ये कभी भीषण काम सोले की भस्म बना कर यो कुछ कुछ अलसाने लगे बलि कूदे तत्काल समुद्र मध्य निज पूछ बुझाने लगे भली पूछ बुझा श्रम दूर करमार बोले अब चित्तव चटता है अतएव विदा करिए गाम फिर हाथ कृपा का इस सर पर चलती बिरया धरिये गाम प्रभु ने जैसे मुंदरी दे थी दे चिन्ह मात भी निज कर से संदेश कहे जो कहना हो कह दूंगा सब श्री रघुवर से इन वचनों से मात को हुआ पूर्ण आह्लाद दिया पुत्र हनुमान को आशीर्वाद प्रसाद बोली चूड़ा मणि के चरणों में रख देना से मेरी फिर इस बात निवेदन कर देना कर्तव्य समझ कर वे अपना मेरा संकट संवरण करे जो बाढ़ जयंत पर छोड़ा वह कहा गया फिर ग्रहण करे यदि एक मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे तो कह देना जतला देना फिर मुझे नजीता पाएंगे बलवीर उधर तुम जाते हो क्या पता इधर क्या होना है सांत्वना मिली भी थी कुछ तुमसे फिर वही रात दिन रोना है पर क्या करिए परवसता है इस कारण धीर धर रही हूँ छाती पर पत्थर सा रख कर मैं तुमको विदा कर रही हूँ धाड़स देकर शांत कर समझा कर, कर बहु बार विदा हुए आशीष ले श्री अंजनी कुमार चलते चलते ऐसे गरजे फट गए कलेजे अश्रुओं के वह प्रलय में घसा शब्द हुआ गिर गए गर्भ निश्चर्यों के फिर अट्ठहास का विकट शब्द पृथ्वी पहाड़ तक डोल उठे पहचाना घोष बजरंगी काम इस पार के सगण बोल उठे हनुमत का आगमन है गगन काप रहा है कपिराज के है घर जन बन काँप रहा है अनुमान का आगमन है गगन काप रहा है कपिराज की है गर्जना बन काप रहा है आकाश में पाताल में कैसी दहाड़ है वह घोर घोष है कि भुवन काप रहा है पहुँचा जहाँ पे शब्द यह छक्के छुड़ा दिए दिग्गज समेत नाग का पन काप रहा है अनुमत का आगमन है गगन काप रहा है कपिराज की है गर्जन बन काप रहा है मर्यादात जे सिंधु ने गिर डोल रहा है मुँह चूम झूम झूम पवन काप रहा है अनुमान का आगमन गगन काप रहा है कपिराज की है गर्जन बन काप रहा है बजरंग आ रहे हैं विजयी हो राधे दिशा यह वह है जिनके नाम से रण काप रहा है रण काप रहा है अनुमत का आगमन है गगन काप रहा है कपिराज की है गर्जन बन काप रहा है बन काप रहा है हलचल यह अवलोक कर वानर दल था दंग जय राघव कहते उधर आते थे बजरंग इस पार भी आए कपिवर कपिगण में हर्ष अपार हुआ सम्मान हुआ सत्कार हुआ उपचार हुआ जयकार हुआ सब उन्हें घेर कर बैठ गए उनके लांगुल झूमते थे सुन कर लंका का दहन कथा ओ हो कर झूमते थे खा मधुवन के मधुर फल करते हर सोलास जय राघ करते हुए आए जब एक एक प्रभुपास हृदय लग मिले मैथली कांत जामवंत ने वरन दिया वन का सब वृत्तांत